टॉक। नहीं राम बिन ठॉक नंबर इलेवन जांच से संवेदनशीलता बढ़ती है लेकिन संवेदनशीलता बढ़ने पर जीना और मुश्किल हो जाता है क्योंकि मन की प्रतिक्रियाएं तीव्र प्रत तथा उत्कट होती हैं।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 जिससे पीड़ा का ज्यादा अनुभव हो क्योंकि पीड़ा बहुत है अगर उसका अनुभव हो तो जी ना सकेंगे एक युवक खेल रहा है हॉकी के मैदान पर पैर में चोट लग जाती है खेलते वक्त तो पता नहीं चलता है। खेल बंद हुआ तब पता चलता है क्योंकि खेलते वक्त उसका पूरा मन खेल की तरफ जा रहा था पैर की तरफ नहीं जा रहा था चोट पता नहीं चलती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 इससे अर्चन खड़ी होती है इसलिए ध्यान को बड़ी मुसीबत होती है और घर के लोगों को उसके मित्र परिजनों को और भी अर्चन होती क्योंकि उनकी समझ के बाहर होता है वो तो सोचते हैं ध्यान करने वाला ज्यादा शांत होगा और ध्यान करने के पहले यह आदमी इतना क्रोधी नहीं था और अब ध्यान करके ज्यादा क्रोधी मालूम पड़ता वो तो सोचते हैं ध्यान करने वाला आदमी बिल्कुल मुर्दे की भांति हो जाएगा चोट भी मारो उसको तो बैठा हुआ देखता रहेगा यह सच है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 एक लंबी श्रृंखला का पैदा करना है अगर क्रोध आ गया है तो बजाय उसे दूसरे पर निकालने के कमरे में एक तकिए को लेके उस पर निकाल दे। पहले तो बहुत अजीब लगेगा कि तकिए कैसे क्रोध निकाले लेकिन ये मैं सैकड़ों प्रयोग के अनुभव से कहता हूं कि तकिए क्रोध उतने ही मजे से निकल जाता है जितना पत्नी पर या पति पर और तकिया प्रतिकार नहीं करता और तकीय के साथ कर्म की कोई श्रृंखला नहीं बनती कि अगले जन्म में तकिया सताएगा